अब अग्नि विद्या के जानने वाले विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या की प्राप्त के लिए बहुत खर्चते हैं वे सबके सब प्रकार सब सुखों से पुष्ट हुए आनंदित होते हैं भावार्थ मनुष्य जब तक अग्नि आदि पदार्थों की विद्या का श्रवण और सेवन नहीं करते हैं तब तक धनाढ्य और पूर्ण बल वाले हो नहीं सकते हैं और जैसे सुख से सोते हुए आनंद को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार अग्नि आदि विद्या को प्राप्त हुए दारिद्र्य का नाश करके धन और बल से सदा ही सुखी होते हैं अद्विदानों के पुरुषार्थ का फल कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही पुरुषार्थ से धन अन्न राज्य प्रतिष्ठा और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति होती है इस प्रकार निरंतर इच्छा करनी चाहिए भावारथ जो विद्वान लोग अग्नि आदि विद्या के प्रयोगों से मनुष्य के दारिद्र्य का नाश करके ऐश्वर्य के योग को उत्पन्न करते हैं वे ही सब लोगों को सत्कार करने योग्य और सब में भाग्यशाली होते हैं इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी ja, det ja. यह अष्टम सूक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले नौवें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के सदृश होने से विद्वान का सत्कार कहते हैं भावार्थ जो पुरुष विद्वानों के संग से विद्या की कामना करता और विद्या को प्राप्त होकर मनुष्य आदि को सुख देता है वही आसन आदि से प्रतिष्ठा देने योग्य होता है फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ जो विद्वान लोग सब लोगों के सुख साधक विद्या के देने वाले और मनुष्यों को धर्म के आचरण में प्रवेश कराने वाले स्वयं धार्मिक होवे वे संसार में दुर्लभ हैं भावारथ जहां पवित्र आनंद युक्त और विद्या आदि के देने वाले लोग हैं वही संपूर्ण विनय होता है अब विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अग्नि के सदृश पवित्र विद्या वाले और चारों वेदों के ज्ञाता और भी उत्तम कर्मों के करने वाले गृह के स्वामी होवें वे ही श्रेष्ठ अधिकारों में वर्तमान होवें भावार्थ जो उपदेश देने वाले लोग धर्म के उपदेश देने वालों को उत्पन्न करते और उत्तम प्रकार शिक्षित और उपदेश देने के लिए प्रवृत्त करके मनुष्यों को बोध कराते हैं वे ही संसार के कल्याण करने वाले होते हैं अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजा लोगों जो पूर्ण विद्या युक्त बहुत बोलने वाले स्नेही और धार्मिक जन हैं और जो लोग राज्य के व्यवहार को धारण कर सकते हैं उन शूरवीर मित्रों को समाचार प्रापक बना और राज्य के समाचारों को जान के विशेष प्रबंध करो भावार्थ हे राजन जिससे कि आप हम लोगों की रक्षा करने वाले प्रिय हैं इससे अर्थी अर्थात मुद्देय और प्रत्यर्थी अर्थात मुदालय के वचनों को सुनके निरंतर न्याय विधान करो अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जिन साधनों और दृणराज सेना के अंगों से प्रजा का सब प्रकार रक्षण होवे वे ही हम लोगों से भी प्राप्त करने योग्य हैं इस सुक्त में अग्नि राजा प्रजा और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह नवम सुक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 10वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि शब्दार्थ विशेष विद्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य जैसे घोड़े से मार्ग को शीघ्र जा सकते हैं वैसे श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष मार्ग को शीघ्र पाने के योग्य हैं अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ राजा को चाहिए कि संपूर्ण बल और विज्ञान से सज्जनों का रक्षण और दुष्ट पुरुषों का ताड़न करके सत्य न्याय की उन्नति निरंतर करें अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा लोक बल बुद्धि और सज्जनों के संग उत्तम रक्षा कर और वृद्धि करा के प्रजा का पालन करते हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाशित यश युक्त सदा आनंदित होते हैं अब अमात्य विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो आप बिजली के तुल्य मंत्रियों की रक्षा करके हम लोगों की पालना करें तो हम लोग आपकी प्रजा हुए आज से लेकर आपकी निरंतर प्रशंसा करें और बहुत धनाधि संपत्ति देवें भावार्थ हे राजन जो दिन रात के प्रबंध देखने अन्याय का विरोध करने और न्याय की प्रवृत्ति करने वाला दूत वा मंत्री होवे वही पहले सत्कार करके रक्षा करने योग्य है अब राजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो सूर्य के सदृश तेजस्वी धन युक्त कुलीन पवित्र प्रशंसित अपराध रहित श्रेष्ठ शरीर युक्त विद्या और अवस्था में वृद्धि होवे वे आपके और आपके राज्य के रक्षक हों और आप उन लोगों की सम्मत से वर्तमान होकर अधिक अवस्था युक्त होइए फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजा आदि मनुष्यों आप लोग शत्रु और मित्रों के उत्तम गुणों को ग्रहण करके सुखों को प्राप्त होइए भावार्थ जो राजपुरुष परस्पर मित्रता करके प्रजाओं में पिता के सदृश वर्तमान हैं उन लोगों के साथ जो राजनीति का प्रचार करता है वही सर्वदा राज्य भोगने योग्य है इस सुक्त में अग्नि राजा मंत्री के कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह चतुर्थ मंडल में 10वां सुक्त प्रथम अनुवाद तृतीय अष्टक के पांचवें अध्याय में दशवां वर्ग समाप्त हुआ अब अग्नि की सदृश्यता से राजगुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो राजा उत्तम प्रकार शिक्षित सेना उत्तम गुणों और ऐश्वर्य के सहित प्रजाओं का पालन करता और दुष्टों को पीड़ा देता है वह चंद्र और सूर्य के सदृश सर्वत्र प्रकाशित होता है फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजन आप जितेंद्रिय हो आप बुद्धि को प्राप्त होकर कर्म से प्रारंभ किए हुए कार्य को समाप्त करो और संपूर्ण विद्वानों के सहित पूर्ण विज्ञान और प्रजाओं के लिए सुख दीजिए भावार्थ हे राजन जो आप विद्वान जितेंद्रिय और न्यायकारी होवें तो आपके अनुकरण से संपूर्ण मनुष्य सत्य आचरण में प्रवृत्त हो और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर संपूर्ण प्रजा का हित साध सके अब अग्नि संबंध में विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो आप लोगों के पुरुषार्थ से बिजली आदि स्वरूप अग्नि विद्या से प्रसिद्ध होवे तो बहुत भार वाले वाहन का पहुंचाने वाला सुख का हेतु और धन उत्पन्न कराने वा शीघ्र ले चलने वाला होवे फिर अग्नि विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो लोग विद्वान होकर गृहस्थों को बोध सबके संतानों को ब्रह्मचर्य से उत्तम शिक्षा और विद्या ग्रहण कराके तथा अविद्या आदि दोषों को दूर करके समदम आदि उत्तम गुणों से युक्त करते हैं वे ही इस संसार में सुंदर होते हैं भावार्थ यह हम लोग निश्चय करते हैं कि जो लोग हम लोगों को अधर्मी और दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष से दूर करते हैं वे ही दिन रात्रि हम लोगों के सत्कार करने योग्य हैं इस सुक्त में अग्नि राजा विद्वान पुरुष के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 11वां सुक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ